त्र शांश्य में साधिकरण संबंधी विचार चल रहा है ब्रह्म को सामान्य रूप से जानता है क्योंकि तो सत्य आत्मा होने से आत्म रूप से ब्रह्म का ज्ञान है विशेष रूप से ज्ञान नहीं है इसलिए विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार आवश्यक होता है उस विचार के लिए यह ब्रह्मसूत्र आरंभ होता है तो जो विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो ही यहां अधिकारी हो जाएगा और संबंध प्रयोजन आदि भी पहले जैसा कहा वैसा सिद्ध हो जाएगा शास्त्र को आरंभ करना चाहिए कहा अब विशेष विचार की आवश्यकता क्यों है जो सामान्य से जानता है उसी से ही काम चला लेना चाहिए तो विशेष की आवश्यकता क्यों है तो उसके लिए कहा कि आत्मा के स्वरूप के बारे में बहुत सारे विप्रतिपत्तियां विरुद्ध विचार है अनेक प्रकार से विचार करते हैं अलग अलग वादियों का अलग अलग पक्ष है इसलिए विशेष क्या अर्थ है इसका निर्णय नहीं हो पाता है तो विशेष अर्थ का निर्णय करने के लिए ये विचार आरंभ होना ही चाहिएगा तो अल अलग अलग वादियों का क्या पक्ष है उसमें पहले लोकायतिक पक्ष रखा था लोकायतिक में तीन वर्ग है शरीर को ही आत्मा मानने वाले इंद्रियों को आत्मा मानने वाले और मन को आत्मा मानने वाले इनके पक्ष में ये यही आत्मा है और आगे क्षणिक विज्ञानवादी कहेंगे उसके लिए तो, तो नहीं हुआ पहले भाष्य देखिए विज्ञान मात्र क्षणिगमिति एक केवल विज्ञान क्षणिक है ऐसा विज्ञानवादी कहते हैं जो क्षणिक विज्ञान जिसको कहते हैं मन की जो वृत्तियां है वो वृत्तियों को लेके क्षणिक विज्ञान कहते हैं वो क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है ऐसे विज्ञानवादी बौद्ध कर और शून्य शून्यवादी का अभिप्राय है कि शून्य ही है और कोई अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है किसी का कोई अस्तित्व नहीं मानता अस्थि देहादिव्यतिरिक्त संसारी करता भोक्ता इतना अपर है ये मीमांसक मानते हैं देहाधिव्यतिरिक्त आत्मा है वो संसारी है करता है भोगता है क्या? और सांख्य भोक्ते वेवलम न करता ही और जो ईश्वरवादी है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्वर को मानते हैं। और आत्मा तो भोगतु इत्या तो भोक्ता जो जीवात्मा है उसका स्वरूप ही आत्मा है ये और लोगों का मानना है कुछ सिद्धांतवादियों का मानना है ऐसा अलग अलग पक्ष रखा जिसकी टीका में चल रहे थे टीका कहां तक होगी प्राकृता हजना ठीक है इंद्रियों के विषय में कहा कि इंद्रिय और देह में अंदर क्या है तो लोकायतिकों का पक्ष है भूत चतुष्टया तत्ववादी नहा ये लोकायतिक चार प्रकार के भूतों को पृथ्वी आदि चार भूतों को सत्य मानते हैं उसी से ही सत्य की उत्पत्ति मानते और देह क्या है देहस्तु तुगिन्द्रिय अनापेक्ष अधिकरण देह स्विंद्रिय का आश्रय है तुगिन्द्रिय जिसमें है वो देह है वो जो ढांझा है वही देह है तत्र त्र मनुष्योहि उत्मदाथ उस देह में मैं मनुष्य हूं ये जो ज्ञान हो रहा है यही यहाँ आत्मा है उस शरीर को छोड़ के और कोई आत्मा के अस्तित्व तो नहीं तो वो अपने स्वरूप को मानता है वही आत्मा है सत्य विदेहे देहे रूपादि ची स्वादाद तंद्रिया अन्विधा चैतन्य दृष्टि है अब जो इंद्रिय आत्मवादी कहते हैं देखिए जब शरीर है सत्य भी देह देह के रहने पर भी नेत्रादौ स्वापा। जब चक्षुरादि इंद्रिया नहीं रहती है जैसे स्वापादी में जब आप गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं वहां चक्षुरादि इंद्रियां काम नहीं कर रही है तो वहां रूपादि वहां रूप आदि का ज्ञान नहीं होता है रूप रस आदि का ज्ञान वहां नहीं होता है चतुरादि इंद्रिय नहीं है तो आपके पास कोई ज्ञान नहीं है आत्मा कहने के लिए ज्ञान चाहिए अब इंद्रियादि नहीं रहने पर ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए अन्वय व्यतिरिक्त से इंद्रिय सत्व ज्ञान सत्व इंद्रियादि अभाव ज्ञान अभाव इसलिए इंद्रिय ही आत्मा ऐसा हो जाए तेषा इंद्रिय अनुविधान उन जो रूपाधि ज्ञान है वो इंद्रिय के अनुविधाई होते हैं, यानी इंद्रिय के अनुविधरे से ही वे ज्ञान सिद्ध होते इसीलिए उसी को ही चैतन्य मानना चाहिए इंद्रियों को ही चैतन्य मानना चाहिए चैतन्य दृष्टि है तेषुचा हम बुद्धि इंद्रियों में चैतन्य ऐसा देखा गया है और उन इंद्रियों में हम बुद्धि भी होती है कि मैं देखता हूं मैं सुनता हूं मैं जानता हूं ऐसे ऐसे भी होता है इसलिए उसके उसको लेके इंद्रियों का आत्मा मान सकते हैं ऐसा इंद्रियवादियों का कहना है तेशाम आत्मा ताव पक्षातर ये एक पक्ष है उसके विषय में ये एक इंद्रिया इंद्रिया अपरे ऐसा कह इंद्रिया चेतना आत्मा इति अपरे आगे टीका में कहते हैं नेश अनेक भोगाग वरगोष्ठीवद मिथो गुण प्राधान्या क्रमेण तद्योग न तो ना प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति अब कहते हैं कि इंद्रियों को आत्मा कैसे मानेंगे इंद्रियां तो अनेक है अब आत्मा होने से एक होना चाहिए तो वो अनेक इंद्रिय कैसे आत्मा हो जाएंगे अब एक एक इंद्रियों का अलग अलग आत्मा मानना पड़ेगा अब एक शरीर में अनेक आत्मा को मानना ठीक नहीं अब चक्षु भी एक आत्मा हो गई श्रोत्र दूसरा आत्मा और चौक तो जो है तीसरी आत्मा ऐसा एक एक पंच इंद्रिय पांच आत्मा हो जाएंगे अब ऐसे में कैसे समझ में आएगा कि एक शरीर में अनेक आत्मा होती है तो इंद्रियों का आत्मा मानने में ये दिक्कत है ये कहने से उसके उत्तर में इंद्रिय कहते अपना तर्क देते नेशु अनेकेश भोग अब जब अनेक होगा एक घर में पांच व्यक्ति रहता है तो पांचों को जो उपभोग होता है वो समान रूप से तो नहीं होता अलग अलग होता है और उपभोक्ता रूप से हम अपने को एक ही मानते हैं ऐसा नहीं कि अलग अलग उपभोग कर रहा है ऐसा तो नहीं मानते एक बात है दूसरी बात क्या है कि जब चक्षुर इंद्रिय भोग कर रहा है उस समय स्रोत्रादि इंद्रियों का क्या होगा सोतराज इंद्रियो तो छुपैठेंगे नहीं वो भी तो भोग करने लग जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी किसको क्या हो रहा है कुछ है? समझ में न कोई अनेक आत्मा हो गई जैसे एक ही भोग में अनेक भोक्ता हो तो वहां विवाद हो जाता है है ना इस प्रकार की स्थिति यहां आने की संभावना है तब उसके उत्तर में कहते ऐसी बात नहीं यद्य इंद्रिया अनेक है इंद्रियों को भोक्ता मानना है मतलब आत्मा मानना है तो उसके लिए एक व्यवस्था है क्या व्यवस्था है बोलते हैं तेषु अनेकेश भोग अयोग न अनेक होने पर भोग नहीं हो पाएगा ऐसा आप नहीं कहिए क्योंकि वो आपस में चर्चा करके निर्णय कर लेते हैं बोलते वरगोष्ठीवत मिथो गुण प्राधान्या क्रमेण द वो इंद्रियां क्या करती है कि जैसी वर गोष्ठी होती है वर गोष्ठी ये वर पक्ष और वधु पक्ष विवाह के लिए साथ में बैठ करके चर्चा करते हैं दोनों पक्ष में एक मेलन होता है और आपस में चर्चा करके निर्णय करते हैं जैसा होता है अब वर्य को वर् को स्वीकार करना चाहिए कि वधु को स्वीकार करना चाहिए दोनों पक्ष विचार करेंगे सब गुण अवगुण सब विचार करेंगे गोत्रों का विचार करते हैं सब कुछ देखते हैं उसके बाद विवाह निर्मय होता है पर विवाह होता है तो अनेक लोग बैठ के जैसा विचार करते हैं वो है तो सम है सब ऐसा विचार करके फिर निर्णय करता है।, है इसी को वर निश्चय किया जा सकता है सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा करके जैसे निर्णय करते हैं एक रम्य भाव में निर्णय करते हैं इसी प्रकार वद वरगोष्ठी के समान वरलाभ के लिए जो गोष्ठी होती है आपस में विचार होता है उसको वरगोष्ठी करते विवाह के लिए जो होता है इसी प्रकार ये इंद्रिया बैठ के मिथहा गुणप्राधान्यात क्रमेण दत्य होगा वो विचार करेंगे देखो अभी दर्शन के लिए विषय आया है अब सभी इंद्रिय बैठ के विचार करेंगे उसके बाद चक्षु को उसमें नियुक्त करेंगे देखो भाई आप जो है इसका भोक्ता बनेगा क्यों आप इधर प्रधान है आप बन जाओ अब श्रवण के लिए विषय आएगा तो श्रवण बनेगा इस प्रकार आपस में बैठ करके निर्णय कर लेंगे एक एक जो प्राधान्य दे करके उसी के का अनुसार कार्य हो जाएगा यहां कोई विवाद होने की संभावना नहीं है गुण प्राधान्या क्रमेण ददय क्रम से उसका योग हो जाए तो जब स्रोत्र इंद्रिय का विषय आएगा तो बाकी चक्राद इंद्रिय इसको संभालेंगे बोलेंगे कि ठीक है आपका विषय है तो आप ले लो हमारा विषय आएगा हम लेंगे इस प्रकार से हो जाएगी तो आपस में विवाद नहीं तो भोक्ता हो जाएगा अनिवाद भोगता है तो न तो नाना से प्रत्यविज्ञा ये तो इस प्रकार से भोक्ता तो हो जाएगा इंद्रिया किंतु अब एक और बात होती है प्रत्यविज्ञा होती प्रत्यविज्ञा क्या है कि वो जो पहले चक्षु ने जो विषय को देखी है उस विषय को बाद में वाग इंद्रिय करता, है उस विषय के बारे में कहता है कि मैं ऐसा मैंने देखा था इत्यादि बोल करके कुछ शब्द बोलता है तो ये चक्ष इंद्रिय जो तो देखा देखने वाले तो चक्षु इंद्रिय है और बोलने वाले उसके बारे में स्मरण करके बोलने वाले वाग इंद्रिय हो गए तो ये दोनों में यदि अलग अलग भोक्ता है तो चक्षु इंद्रिय का विषय को वाघ इंद्रिय कैसे प्रत्यविना करेगा ये तो कर नहीं सकता क्यों उसका अलग हो गया इसका अलग हो गया विषय दोनों का अलग अलग है ना ऐसे में प्रत्यविज्ञा नहीं होनी चाहती क्योंकि यहाँ प्रत्यविज्ञा होती है हरेक इंद्रिय का जो विषय है वो सब दूसरे से प्रत्येपिज्ञा करते हैं वो तो जो हमने सुना है पहले स्रोत इंद्रिय से बाद में हम उसको देखते हैं तो देखते समय ये याद आ जाता है की जो हमने सुना है उसी को हम देख रहा है इसका मतलब वो अलग अलग नहीं दिख रहा है जैसा किसी ने खाया खेर खाया तो दूसरे का उसका स्वाद होगा स्वाद तो जिसने खाया उसी को होगा तो उसने खीर खाया है जिसने खाया है उसकी प्रत्येवीजना उसी को होगी उसकी प्रत्येवीजना दूसरे को नहीं होगी अब यहां तो दूसरे को हो रहा है ऐसा दिख रहा है ऐसे में ये संभव नहीं है ये नहीं कह सकता है मैं तो नाना पे नाना होने के कारण प्रत्ययीज्ञा अनुभवत थी प्रत्य नहीं होना चाहिए था किंतु प्रत्यापित हो रही है इसीलिए नाना इंद्रिय भोक्ता नहीं बन सकता है ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि एह, एक देह आश्रित्वे भावा, ऐसा होने पर भी एक देह में रहने के कारण हो जाए एक देह में ये तो सभी रह रहा है ये तो पांच भोक्ता है पांच भोक्ता मिलके एक ही घर में रह रहा अब एक ही घर में रहने से क्या होता है जो दूसरे ने प्राप्त किया उसका ज्ञान दूसरे को भी हो जाता अभी एक घर में आपने भंडारा किया तो सभी लोग खाया तो सभी ने आपस में देख लिया कि एक खा रहा दो खा रहा वो खा रहा ये खा रहा उसने ये खाया इसने वो सब कुछ जानकारी रहते जैसा घर में माधाओं के सब जानकारी रहते कौन क्या खा, खाया क्या सब कुछ याद रहते ऐसा हो जाता एक घर में रहने के एक साथ रहने के कारण आपस में वो देख करके समझ लेते हैं बाद में सब उनके आपस में समझौता भी हो जाते हैं कोई झगड़ा भी नहीं होता सब कुछ हो जाता है इसीलिए इंद्रियों का आत्मा मानने में कोई दोष नहीं देखो कितना उन्होंने गहराई से विचार किया एक देखा आश्रित सेना एक ही घर में रहने वालों का जैसा होता है आपस में जानकारी हो जाती है इसीलिए एक का दूसरा याद कर लेगा उसमें क्या याद करने में कोई दिक्कत नहीं स्वप्ने नेत्रादि अभावे भी केवल अहम धीयच्च तस्मिन वैकल्या इंद्रिय अनुविधान रूपादि धिया तद अधर्मे भी तत्कर्णत्व तो अब मन के बारे में कहते हैं यहां तक तो इंद्रियवादियों का हो गया अब मन को आत्मा मानने वाले कहते हैं देखो यहां तक रुकने से काम नहीं चलेगा क्योंकि स्वप्न में देखो स्वप्ने नेत्रादि अभावे भी स्वप्न में जब जाते हैं इंद्रिया वहां नहीं रहती है केवल मनसी ज्ञान लेते केवल मन में ज्ञान देखा गया केवल मन में ही ज्ञान है और कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही है वहां अहम धीयच तस्मिन अवैकल्या और हमेशा कोई विकलता के बिना विकलता मैंने कोई विक्षेप के बिना हमेशा निरंतर अहमबुद्धि मन में ही होती अहम धीय्च अहम बुद्धि का जो अहम अहम जहां हो रहा है समझते हैं वही है ना जहां अहम अहम बुद्धि हो रही है वही तो आत्मा होनी चाहिए अब जब स्वप्न में देखते हैं तो स्वप्न में इंद्रियां नहीं रहती है इंद्रिय के नहीं रहने की स्थिति में अहमबुद्धि हो रही है कहा मन में हो रही मन में हो रही है तो मन को आत्मा मानना चाहिए तस्मिन अवैकल्या कोई विकल नहीं वो कोई कम, कमजोरी नहीं है वहां सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल स्पष्ट रूप से अहमबुद्धि वहां हो रही है इंद्रिय अनुविधान रूपाधिधियाम तदर्मत्व भी तत्कर्णत् पूछेंगे अब इंद्रिया वहां नहीं है तो फिर इंद्रियों का विषय वो कैसे देखता है? अब देख रहा है सुन रहा है, सब कुछ कर रहे ना स्वप्न में इंद्रिया वहां है नि? तो इंद्रियस्य अनुविधानस्य। अनुद्रिया वहां नहीं पहुंचने पर भी उसका विधान मन संबंध वहां नहीं है अनुविधान नहीं, नहीं होने पर भी रूपाधि तथा अधर्मत्व ये रूपादि जो विषय दिखाई पड़ रहा है यद्यपि वो मन का धर्म नहीं है रूप का दर्शन करना चक्षु का धर्म है श्रवण का शब्द का श्रवण करना श्रोत्र का धर्म है ये भी ऐसा है अदत मतलब तद धर्म नहीं है मन का धर्म नहीं है तत्शब्द से मन को लेना तद अधर्मत्व मन का धर्म नहीं होने पर भी तत्कर्णत्वाद उपबत्ते है ये मन के कारण है ये मन से जुड़ के ये इंद्रिया काम करती है इसके कारण हो जाएगा उसकी जानकारी उसको भी हो जाएगी इसलिए वो भी संभव है क्योंकि ये भी तो आदत्य आएंगे कि बिना इंद्रिया वहां आप दर्शन श्वसन कैसे कर मन में केवल मन में बोलने से नहीं चलेगा तो मन में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इंद्रिया है ये मन का करण है मन उस माध्यम से काम करते है इसलिए वो उन सब सबके जानकारी मन को रह जाती है और वो मन उस जानकारी से स्वप्न में सब कुछ बना लेता है और मेन क्या है मुख्य चीज क्या है कि वहां अहमधि हो रही है अहमबुद्धि तो मन में ही हो रही है इसके कारण हो जाएगा एकदेहस्थत्व प्रत्यविज्ञाया एक प्रादस्थानी तत्प्रसंगा मन एवं आत्मा एक देह में स्थित होने के कारण प्रत्यविज्ञा में एक घर में रहने वालों के जैसा एक प्राद एक घर में जो साथ में रहता है एक देह में रह रहे एक घर में साथ में रह रहा जैसा उन्होंने दृष्टान दिया था सत्प्रसंग ऐसा होने पर उसी के प्रसंग हो जाएगा इसलिए मन एवं आत्मा मदान ऐसा करके उनको मान सकते है जैसा ए, एक घर में रहता है इंद्रियां बाकी सब रहता है आपने ही बोला था कि एक घर में रहने से आपस में प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी एक दूसरा क्या कर रहा है जानकारी हो जाती है इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा की मन जो है इन सबसे काम करता है और मन भी उनके साथ रहता है और मन को सारी जानकारी है तो मन सारे वहाँ उत्पन्न कर देता है प्रत्यविज्ञा कर देंगे कि हमने देखा सुना इत्यादि की प्रतियोगिया हो जाएगी इसीलिए ये मन को लेके आत्मा मानना ठीक है वही अच्छा है ऐसा बताया तो मन आत्मवादी का ये अभिप्राय है तो ये और अंदर मुख हो गया माने इंद्रिय से भी आगे बढ़ गए मन तक पहुंची अब उससे भी आगे है योगात मतम भेदा उक्त्वा योगाचार मत अब तक लोकायत मत का भेद अनेक भेद करकर कर, आगे योगाचार मत को कहते योगाचार विज्ञानवासी है उनके बारे में कहते विज्ञानवादी क्या कहता है विज्ञान मात्रम क्षणिग केवल विज्ञान ही आत्मा है और कुछ नहीं वो भी क्षणिक है ठीक है आश्रयम व्यावर्तु मात्रपदम ये विज्ञान मात्र में मात्र क्यों कहा मात्रपद इसलिए लगाया क्योंकि आप ये समझेंगे विज्ञान का कोई आश्रय दूसरा होगा कि विज्ञान वहां प्रकट हो रहा है विज्ञान का और कोई आश्रय है जैसा हम वेदांत बोलते हैं बुद्धि का आश्रय रूप से आत्मा आदि को बोलते हैं तो ऐसा कोई नहीं है वहां विज्ञान का आश्रय कुछ नहीं विज्ञान ही है केवल मन की वृत्तियां हैं और एक के बाद एक आती रहती है उसी को आत्मा मानना चाहिए आश्रयम व्यावर्तुम उसका निवारण करने के लिए मात्र बतलिया सिद्धांता विशेषार्थम क्षणिकमी और सिद्धांत से विशेषार्थ के लिए क्योंकि विज्ञान मात्र बोलने से विज्ञानमय कोष को हम भी मानते हैं इसीलिए उससे भिन्न करने के लिए विशेष दिखाने के लिए क्षणिक विशेष ने लगाया कि हमारे विज्ञानमय कोष जैसा विज्ञान नहीं है इनका इनका तो क्षणिक विज्ञान विज्ञान तो हम भी मानते सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्मा विज्ञान ब्रह्मा इत्यादि सब आता है वेद में आता है और वेदांत में मानते हैं तो ये विज्ञान को नहीं ले रहा ये तो इनका क्षणिक विज्ञान है हमारा तो निश्च्य विज्ञान होता है इसीलिए क्षणिकत्व है देहादेयत्व घट तुल्य मनसो अनंतर बुद्धि अनदिरेगा आश्रयांतरस्य से अदृष्टत्व इन सब हेतुओं से इसको क्षणिक विज्ञान को क्यों मानना चाहिए इसके लिए सारे हेतु दे रहा है। एक तो देहा देयत्व देहादि जो है जिसको लेके आप व्यवहार कर रहे हैं ये सारे न्येय है। ये विषय बनता है है ना विषय विषय नो हो पहले कहा था तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव ये देहादि है देह है आदि से इंद्रियादि जो भी लेना ये सब न्येय है विषय कोटी में चला गया विषय कोटी में चला गया तो वो क्या है वो आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि विषय विषयी नहीं होता विषय तो विषय रहता है विषयी तो विषय रहता है तो हम विषयी को आत्मा मानते हैं विषय को नहीं मानते देहादि तो विषय है इसलिए वो आत्मा नहीं हो सकता घट घटतुल्यत्मा घट के समान है जैसा घट अनात्मा घट में क्या है विषयत्व जेयत्व भी है अनात्मत्व तो भी बैठा है इसलिए देहादि में भी न्येयत्व है तो अनात्मत्व आ जाएगा इस प्रकार ये एक हेतु हो गया दूसरा मनसो अनंतर बुद्धि अनतिरेगा मन जो है ना बुद्धि से अतिरिक्त नहीं है कोई मन को आप विज्ञान क्यों तो नहीं मानते हो पूछने पर उसका उत्तर दे रहे ये जो मन जिसको आप कह रहे हैं मनस अनंतर बुद्धि अनतिरेगा ये दो दो नगार लगा करके बोल दिया कि मन का प्रत्यय रूप होने के कारण ये अर्थ है मन तो केवल प्रत्यय रूप है वो साक्षात संबंध से नहीं रहता मन तो केवल वृत्ति है वो बुद्धि से अतिरिक्त नहीं है वहां उसका कोई अस्तित्व नहीं तो ये क्या कहना चाहते हैं ये वृत्ति से अतिरिक्त उसका विज्ञान रूप अस्तित्व है ऐसा कहना चाहते तो अनंतर बुद्धि अनतिरेगा उसका कोई अंदर नहीं है वो जो वृत्तियां आती है वही है वो मन आश्रयांतर से और उसका और कोई आश्रय नहीं दिखाई पड़ रहा ये वृत्तियां जो चल रही है मन में उसका विज्ञान को छोड़ और कोई आश्रय नहीं है विज्ञान ही उसका आश्रय है विज्ञान को मानना चाहिए अब विज्ञान भी एक प्रकार की उनकी वृत्ति ही है और ज्ञान को अंश को ज्यादा मानते हैं उसमें विषय अंश को ज्यादा मान के बाहर वृत्ति बोलते हैं आश्रयांतर से अधिक क्षणिक ज्ञानेश्व भी सादृश्यात् प्रत्यविज्ञान अब पूछते कि यदि क्षणिक थे है अब एक एक क्षण में आ गया जो आ गया वो जिंदा हो गया फिर मर गया ऐसा है यार क्षणिक में एक क्षण में तीनों काम हो जाता है उनको पूछते है भाई कम से कम तीन क्षण मानो जन्म लेने के लिए एक क्षण और उसको जिंदा होने के लिए एक क्षण रहने के लिए एक क्षण फिर मरने के लिए तीसरा क्षण तो तीन क्षण तो कम से कम मानना चाहिए बोलता है ना तीन क्षण की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे गुरू ने वो कहा क्षणिक एक ही क्षण की बात कही उन्होंने तीन क्षण की बात नहीं कही इसीलिए आपको उसमें ही जोड़ना पड़ेगा जो जन्म लेना वही जिंदा होना जो जिंदा हो गया वही मरना जो कुछ भी ले लो एक क्षण से अतिरिक्त क्षण की कल्पना नहीं कर सकते सामान्य रूप से कोई भी बात को सिद्ध होने के लिए तीन क्षण चाहिए वो बात उत्पन्न होती है वो कार्य उत्पन्न होता है कार्य रहता है फिर कार्य नष्ट होता है क्योंकि कार्य के उत्पन्न होने के क्षण के पूर्व में कार्य के अस्तित्व नहीं होने से कार्य अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकता इसलिए अस्तित्व तो सिद्ध करने के लिए एक क्षण चाहिए अस्तित्व कब सिद्ध होगा जब जन्म लेगा तो जन्म लेने के लिए जन्म प्रक्रिया चलने के लिए एक क्षण चाहिए और फिर जन्म लेने के बाद ही कोई मर, मरता है तो मरने के लिए एक क्षण चाहिए तो तीन क्षण तो चाहिए बोलता है तीन भी नहीं है एक ही में समेट लेना चाहिए ये ज्यादा बुद्धि चलाए वो मान लेना है कि आपके कल्पना है अब एक मान लो तीन मान लो ऐसा नहीं एक ही मान लिया उन्होंने बस हो गया अब उसी से काम चलाना क्षणिगत ज्ञानेश्वी अब ऐसे क्षणिगत ज्ञान केवल एक क्षण में रहना इसका मतलब आपको तो कोई पता लगने की कोई चांस ही नहीं है वो आ गया नष्ट हो गया वो पता ही चलेगा पता लगने के लिए तो एक और क्षण चाहिए नहीं तो क्षणिगत ज्ञानेश्वि सादृश्यात प्रत्येबित अब ऐसे स्थिति में प्रत्यविज्ञा कैसी होगी प्रत्योग मतलब अनेक क्षण में आकर जो चला गया उन वृत्तियों को समझना कितनी वृत्तियां चली गई है उन सब को समझना है वो वृत्तियां कहाँ गई क्या गया क्या आ गया ये समझना पड़ेगा ना अभी जैसा आप बैठ के सुन रहे हैं अभी इनके हिसाब से यहाँ हजारों क्षण निकल गया हजारों वृत्तियां चलेगी तो ऐसे में आपको लग रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूं ऐसा लग रहा है तो ये प्रत्योजना हो रही ना आधा घंटे से मैं बैठा हूं ऐसा ही तो लग रहा है तो इतने समय की प्रत्येक बने वो पहचान कैसे होगा आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं अभी बैठा हूं ऐसा तो नहीं लग रहा आधा घंटे से लेकर आधा घंटा जो हो गया यहां तो हजारों वृत्तियां चली गई इसका क्या होगा ये प्रत्येक है बोलते है ये तो हो जाएगा सादृश्य से हो जाएगा है तो यो क्षणिकी ही है किंतु सादृश्य है समान वृत्ति बार बार चल रही है समान वृत्ति बार बार चलने से आपको लग रहा है कि मैं वही की वहीं बैठा हूँ जब से आप बैठा तब से आप वो आप है ही नहीं अभी वो तो तब से चला गया जब बैठा उसी समय खत्म हो गया फिर बाद में दूसरा आगे बैठा फिर तीसरा आया, तो आया। फिर चौदह आया ऐसे आते ना फिर ऐसे बड़ा समान रूप से आ गया तो इसलिए आपको समान लग रहा है जैसे गंगा में जल प्रवाह होता ऐसा आप गंगा जी को देख बोलते मैं उसी गंगा को देख रहा ऐसे सोचता है जो देखा वो उधर है ही नहीं दूसरा क्षण में दूसरा तीसरे क्षण में तीसरा ये पानी तो जाते जा रहा तो आप समझते हो ये क्या है समझते हैं, क्योंकि समान आकार है उसका समान रूप होने से समान आकार होने से वो आप उसको एक समझते हैं, तो एक समझने के लिए एक होना कोई आवश्यक नहीं वो अलग अलग है इसी प्रकार वृत्तियां भी ऐसी हो रही आपको लग रहा है मैं बैठा हूँ मैं बैठा हुई बैठा हूँ मैं बैठा हूं ऐसे चल लग रहा है ये मैं बैठा हूँ बैठा हूं बार बार चल रहा है समान आकार व्यक्ति है इसलिए आपको लग रहा है मैं बैठा हूं ऐसा लग रहा है यह यही तरीका है उसको ऐसे समझना चाहिएगा तो यह भी ठीक हो गया प्रत्यय विज्ञान भी हो जाएगी अब तो बंध मोक्ष की क्या व्यवस्था है तब बोलते हैं बंधमोक्ष संतान आश्रयत्वा, ये क्षणिक विज्ञान का जो संतान है जो परंपरा है ना हाँ प्रवाह रूप में वो परंपरा जो आती है इसी में बंधन और मोक्ष हो जाएगा बंधन मोक्ष का आश्रय वही है वो परंपरा आती है माने वो एक एक बात जुड़ जुड़ करके आ गए ना पंक्ति जैसा वो पंक्ति को ही बंधन मानना मोक्ष भी मानना एक जगह बंधन है दूसरी जगह मोक्ष है ऐसे मान लेना है अब जो एक क्षण में तो नष्ट हो ही रहा है ऐसे में आपको कोई और मोक्ष करने के लिए कोई और करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई चीज टिकने वाली नहीं है ना बंधन टिकने वाला है ना मोक्ष टिकने वाला है। अब इस परंपरा को मान के बंधन मोक्ष मान लेते हैं जब आप उस प्रकार की वृत्ति बना रहे हैं, आप बंधन में है और उससे मुक्त हो जाएंगे वो इसको समझेंगे तो मुक्त हो जाएंगे क्योंकि मुक्ति ऐसे ही है कि सबको चिट्ठे तो के है इतने समझने से मुक्ति हो गई बस अब उसमें क्या है आप किसी में भरोसा नहीं करेंगे तब तो मुक्ति ही है ना हाँ अब किसी में भरोसा करेंगे तभी तो आपको बंधन में रहना है अब वो सभी से मुक्त है क्योंकि किसी पर आपकी कोई भरोसा नहीं है वो बिल्कुल आप क्षणिक मान रहे हैं सबको तो ऐसे सिद्धि में मुक्ति है ये समझ तो बंधम संतान आश्रय युक्तम योगाचार मतन इसीलिए योगाचारों को कहना है हमारे ही मत ठीक है अब आप आपने अपने जो है सिद्ध कर दिया अब ऐसे में वो माध्यमिक खड़ा हो गया शून्यवादी बोलता है तुम जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही नहीं है आ, ये क्षणिक क्षणिक काम आ कोई कुछ पता नहीं लगता वहाँ आप स्वप्न तक गए और थोड़ा तो आगे जाके देखो स्वप्न तक जाके क्यों रुक गया आगे जाके सुचुट्टी में देखो वहां तो आपका छणिक का कोई पता नहीं चल रहा वहां कोई वृत्ति भी नहीं है क्षणिक भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो उसी को मानो ना फिर उसी से आगे जाके तो वो और आगे गया आगे जाके बोलता है सर्वम शून्यम वो सब जो है सो गया सो गया तो पता चला कि वहां कुछ भी नहीं है इसीलिए उन्होंने बोला सब शून्य है तो माध्यमिक पता है माध। स्वापे भी अभाव यही है तीन अवस्थाओं के जो पहचान करने का ना तीन अवस्थाओं को उनका उन्होंने विचार किया सौत्रांतिक और वैभाषिक ने जागृत को लेकर विचार किया और ये क्षणिक विज्ञानवादी स्वप्न को लेकर विचार किया जैसा हमारे मांडू के कार्य में है और ये शून्यवादी ने सुषुप्ति को लेके विचार किया तब उनको लगा कि सुसुप्ति और समाधि जैसा एक जैसा ही है आ, वहां वृत्ति नहीं है वृत्ति नहीं वृत्ति नहीं रहता कुछ नहीं रहता बस वो तो कुछ नहीं है ऐसा अनुभव किया स्वाभे धियो अपुद्धि भी नहीं रहता जिस विज्ञान को आप कह रहे हैं वो भी वहां नहीं मिलता है अकस्मात पुनर्हमित्य उदया और फिर तुरंत जो है अकस्मात बिना कोई कारण अकस्मात का कहने का अभी कारण नहीं मानते तो बिना कारण से अहम अहम करके प्रगट हो जाता है असद आलम्बना अहमधीर इसीलिए ये जो अहम अहम बुद्धि हो रही है ना इसका कोई आलंबन नहीं है इसमें कोई आत्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं जो अहम अहम बुद्धि हो रही है, अकस्मात हो रही है बिना कारण जो अकारण हो रहा है अकार होने से असद आलम्बन है असद ही है क्योंकि तो ये तो है भी असख्यावादी है वो कुछ नहीं मानता है तो आलम बना, बिना आधार से अहमधी हो रही है क्योंकि अहमधी का जब मूल स्रोत ढूंढने जाते हैं तो सुप्ति में पहुंचेंगे कि कहां से आ रहा है ढूंढने में जा? वहां जाके देखेंगे कुछ भी दिखाएंगे ऐसा होता खाली है ना तो ये खाली में खाली से उत्पन्न हो रहा है अब वो खाली में सब कुछ चल रहा है आप खाली मान रहे हो बस है करके मान रहे हो मानने से काम चल रहा है लेकिन है ही नहीं हो अब यहाँ तक शून्यवादी का शून्यवादी का ज्यादा बोलने का नहीं है क्योंकि सब कुछ शून्य बोल दिया फिर आगे क्या बोलना है और तो वहां चर्चा के कुछ नहीं है तो दो चार शब्द में वो खत्म हो जाता है चला गया तार्किक वादी मतमा, तार्किक आदि मतमा तार्कि आदियों का मत आगे कहते हैं कि अस्थि देहादि व्यतिरिक्त संसारी करता भोक्ता इत्या ये तार्किक आदि में सबसे पहले मीमांसा को रखा है शून्य अतिरिक्तत्व अस्तित्व यहां अस्तित्व का मतलब अस्ति देहादि अतिरिक्त आत्मा मैंने शून्य नहीं है आत्मा है अस्ति अनुभव क्यों क्योंकि अहम अस्मी यह अनुभव होता ये है ये भाव रूप है अहमअस्मी अनुभव करने वाला कोई भी ये नहीं करता मैं अभाव हूं ऐसा नहीं कहता मैं शून्य हूं ऐसा कहता नहीं अब आप किसी को अपना पहचान दिलाते हैं तो कितना सारा विशेषण जोड़ते जोड़ करके ये तो नहीं करते कि मैं शून्य हूं भाई मेरा क्या है कुछ नहीं ऐसा तो बोलते नहीं और मैं हूं करके बोलता है अब ऐसे में आप ये अहमअनी को भाव मानना ही पड़ेगा और सुनने वाला भी जो आपको पहचान ले रहा है वो पहचान लेने वाला भी यही समझता है कि आप है आप नहीं है समझ करके थोड़ी पहचान कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कर रहे इसीलिए अहमअनी अनुभव भावरूप है या अनुभव होने के कारण शून्य से अतिरिक्त आत्मा है तद आलंबन से आत्मत्व ये शून्य का जो आलंबन है वो आत्मा क्यों? क्योंकि सुशुप्ति में भी ऐसे अनुभव होता है आत्मा का अनुभव होता है तस्य प्रति प्रत्यविज्ञा स्थायित्व और उस आत्मा का प्रत्यविज्ञा के द्वारा स्थायित्व भी सिद्ध होता है प्रत्यविज्ञा मतलब जो जो घटनाएं हो चुकी है उन सब घटनाओं के साथ आपका जो संबंध है वो आत्मा रूप से संबंध है कि आपके बाल्यकाल बीत गया तो बाल्यकाल में आप अपने को अनुभव करते हैं आत्मा में ही बचपन में था अब वो बचपन का फोटो लाकर के देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो कैसा बिल्कुल अलग रहता है तब भी आप क्या कर... बोलते हैं कि मैं ही था ऐसा बोलता है इसका मतलब आप जो अभी है वो बचपन का अलग हो गया तो क्या स्थिति हो जाएगी ऐसा नहीं है और फिर माता पिता भी तो नहीं रहेंगे जब बचपन में आप अलग हो गए आप अलग हो गए तो फिर माता पिता का भी कोई मतलब नहीं रहेगा ऐसा होता ही नहीं इसीलिए ये जो स्थायित्व तो है प्रत्यपिज्ञा के द्वारा जो स्थायित्व तो है इसको कोई निराकर नहीं कर सकता है बाहर बाहर आप कुछ भी बोलो ये तो आत्मा तो एक ही है क्योंकि एक ही आत्मा का पहचान हो रहा है शरीर बदल रहा है मन बदल रहा है बुद्धि बदल रहा है सब कुछ बदल रहा है लेकिन प्रत्यय के द्वारा स्थायित्व तो सिद्ध होता है और तीनों अवस्थाओं में भी वही सिद्ध होता है जो मैं कल जागृत में था बाद में स्वप्न में गया और में अनुभव किया और अभी फिर जागृत में आके बैठा हुआ कोई पूछेगा कल तुम सोया है हाँ मैंने सोया इसे बोलता है तो वो किसने सोया तुमने सोया तो तुमने सोया मतलब अपने अपने आप को लेता है तो हमने सोया ये अनुभव है ये प्रत्येक अभ्रांत साधीनता अब कह सकते हैं ये प्रत्ययिज्ञा प्रत्य करके जो बोल रहे हैं ये सब भ्रांति है शून्य वाले बोलता है ये प्रत्यवि करके कोई चीज नहीं है अब भ्रांति हो गई भ्रांति से कुछ भी होता है आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने सर्प को देखा ऐसा भी तो लगता है रज्जु में मैंने सर्प को देखा डर गया था वो हो गया ये हो गया ये सब तो ज्ञान होता है इसका मतलब सर्प था क्या सर्प नहीं है तो सर्प नहीं होते हुए भी आपको अनुभव तो हो रहा है ना स्मृति हो रही है सब कुछ हो रहा है इतने से आप उसको सत्य क्यों मानेंगे नहीं मान सकते इसीलिए अहम अहम करके ये प्रत्येक की बात जो कर रहे हैं जिसके कारण आप आत्मा को सिद्ध करना चाह रहे हैं ये भी सही नहीं है भ्रम हो सकता है भ्रांति है तो बोलते हैं ये भ्रांति नहीं है प्रत्येविचना भ्रांति नहीं तो तस्या अभ्रांति तया वो अभ्रांति है भ्रांति नहीं है सादृश्य अनधीनत्व इसलिए सादृश्य के द्वारा हो रहा है ये क्षणिकवादी ने जो कहा वो भी सही नहीं है समान वृत्ति चलने के कारण वो दिखाई पड़ रहा ऐसा नहीं है और ये आगे जाके और विस्तार करेगी ये समान वृत्ति समान वृत्ति बोलते हैं। समान वृत्ति कोई चीज बनेगी नहीं और कोई प्रवाह भी नहीं बनेगा संतान भी नहीं बनेगा आपका क्षणिक भी नहीं बनेगा ऐसा बहुत जोर से खटन करेगी विस्तार से सादृश्य से लेकर के प्र को सिद्ध नहीं कर सकता है क्योंकि ये अभ्रांत है ये स्वरूप से हम अपने अपना अस्तित्व को स्थिर ही मानते हैं वो बदल रहा है ऐसा भी अनुभव नहीं होता अधिकार से क्रियाफल अयोगा तो क्यों ऐसा कहना चाहिए यदि आप सादृश्य मानो होंगे तो सादृश्य मानने के लिए पूर्व पूर्व सादृश्य को लेना पड़ेगा उत्तरोत्तर सादृश्य के लिए कारण क्या बनता है पूर्व पूर्व सादृश्य जो पूर्व पूर्व वस्तु है वो उत्तर उत्तर वस्तु में सादृश्य सिद्ध करेगा ऐसे तो सादृश्य होता है उसके जैसा ये उसके जैसा बोलने के लिए वो पहले होना पड़ेगा ना अब बताओ वो जो सादृश्य आप उसके साथ मिला के ला रहे हो वो जिंदा है कि मरा है तो मर गया क्षणिक है वो पहले वाला उसके सादृश्य ये दिखाने के लिए वो खड़ा कहां है अब जो नई है उसके सादृश्य कैसे दिखाएंगे ऐसा होता ही नहीं वो बच्चा कई शब्द प्रयोग ऐसा नहीं होता है सादृश्य के लिए दोनों का ज्ञान होना आवश्यक होता है दोनों वस्तुओं की उपस्थिति होना भी आवश्यक होता है तब एक का दूसरे के साथ सादृश्य करके बोला जा सकता है ये सादृश्य को रखेगा कहाँ आप रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं है क्योंकि आप विज्ञान से छेंगे विज्ञान से, से, से किसी को मानते नहीं जो ये सादृश्य के बारे में याद करेगा कि उस वो ऐसा था उसके जैसा ए भी है ऐसा बोलता है, ऐसा कहीं बोल सकता है वो क्योंकि वो तो आपका चला गया मर गया मतलब पूरा ही मर गया है वहां वो कुछ छोड़ के तो नहीं गया था वो तो पूरा मर गया अब मर गया तो वहां सादृश्य कैसे आएगा फिर वो कुछ संस्कार को मानता है वो बोलता है वासना को मानता है कि पूर्व वृत्ति आती है वृत्ति एक वासना को छोड़ जाती है अब उतने में हमारा काम बनता है इसको भाष्यकार ने पकड़ लिया अब देखो वासना को छोड़ के जाती है ये वासना कहां जाके पड़ी रहती है अब जो जिसको छोड़ के गया है ना वो कहीं जाके पड़ी रहेगी वो कहीं तो रखना पड़ेगा अब वो क्या छोड़ के गया तो यदि छोड़ के गया तो समझ लो कोई भी कुछ चीज छोड़ के गया तो इसका मतलब वो पूरा गया नहीं है तो मानना पड़ेगा उसका कुछ अंश छोड़ के जाए जैसा वृक्ष बीज छोड़ करके भर जाता है हाँ। बीज छोड़ दिया तो बीज जो दूसरा उत्पन्न करेगा इसका वो मर जाने पर भी वो छोड़ के गया होगा कहीं रहता है और उसमें उसका अंश रहता है तो पूर्ण रूप से वो मर गया ऐसा नहीं कर पाएंगे आप ऐसा नहीं करता है इसीलिए किसी न किसी प्रकार से फिर आपका अस्तित्व वो वहां क्षणिगत नष्ट हो जाएगा अस्तित्व आ जाएगा हमारे पक्ष में आ जाएंगे ये बात है और दूसरी बात है सादृश्य उसका होगा जिसमें कोई विकार होता है अविकार का कोई संबंध नहीं होता के लिए संबंध दिखाना पड़ेगा संबंध दिखाने के लिए विकारित तो चाहिए तो अविकार क्रियाफल जो अविकार होगा उसमें क्रियाफल नहीं होता है आत्मा को अविकार मानते हैं तो उसमें क्रियाफल नहीं होता है मैंने संबंध करके बनने के लिए कुछ नहीं है अब क्रियाफल जिसमें होता है उसी में विकार हो सकता है विकार होने पर यह सारे सादृश्य संबंध आदि बन सकता है नहीं तो नहीं बन सकता क्रियाफलत्व योग अब ये क्रियाफल तो मानते हो तो और उसको अविकार भी मानते हो ऐसे में चलेगा नहीं क्योंकि क्षणिका विज्ञान को अविकार मानते वो एक क्षण में आता है कुछ करता तो है नहीं तो इसलिए वो अपने आप पर क्षणिका विकार नहीं करते क्रिया आवेशात्मकवात कर्तृत्वस्य एवं आत्मत्वाच संसारी आत्मनो युक्त एवं रूपता इत्या ये मीमांसकों का अभिप्राय है क्रिया आवेशात्मकत्व ये देखो आत्मा क्रिया करती है और क्रिया का फल आत्मा को प्राप्त होता है क्रिया आवेश आत्मा में है क्योंकि यह तो क्रियावादी है इमाम से क्रिया तो आत्मा में हो कर्तृत्वस्य एवं आत्मत्वास और कर्तृत्व भी रहता है कर्तृत्व होने के कारण वो आत्मा भी बन जाता है जो कर्ता है वही अपने को आत्मा मानता है क्रिया है वही आत्मत्व प्रदीप होता है कर्ता भी नहीं क्रिया भी नहीं कोई नहीं विकार नहीं कुछ नहीं वहां आत्मा का क्या मतलब इसीलिए क्रिया आवेशात्मकत्व कर्तृत्व से एवं आत्मत्वाच संसार आत्मनोयुक्ता एवं रूपता इसलिए संसार में जो संसारी आत्मा बना हुआ है ये आत्मा इस प्रकार का है कर्ता भोक्ता ये जो लक्षण का है ना ना देहादिव्यतिरिक्त है संसारी है करता है भोगता है इस प्रकार की आत्मा होनी चाहिए आपका क्षणिक भी शून्य भी आत्मा नहीं हो सकता तब जब यह सुना सांघे ने सांघे ने कहा आपके वक्तव्य में कुछ गलतियां क्या है कि आपने आत्मा को संसारी भी माना करता भी माना भोगता भी माना यह कैसे हो सकता है ये संसारी और करता आत्मा नहीं है आत्मा तो कुछ करता धरता नहीं है वो तो उदासीन वासीनो वो उदासीन के समान चुपचाप बैठा रहता है बस वो कुछ करता नहीं उसके हृने मात्र से कार्य हो जाता है। अब केवल भोगता है बस ऐसा कहते हैं सांख्य तो सांख्य मतमा करोमी जाना धियो अहंकार अनुगम केवल आत्मा भोगस्थिवसान तद्रूपात्मनो युक्ता यथोक्त रूपदा इत्यर्थ यही आत्मा होना चाहिए क्योंकि करो मी, मी आप जो है आत्मा को कर्ता मानते ये कर्तापन में क्या होता है करो ऐसी बुद्धि होती है मैं करता हूं कार्य कर रहा हूं ये बुद्धि होती है अब ये कहा होता है ये तो बुद्धि में होता है जो मन है बुद्धि है उसमें होता है और बुद्धि क्या है प्रकृति का परिणाम है प्रकृति से महत्व होता है वही बुद्धि तो इसीलिए उसका परिणाम है प्रकृति का कार्य है करो मी, मी। मैं जानता हूँ करता हूँ इत्यादि जो अहंकार है वह अहंकार के संबंध में है जीव अहंकार अनुगमान और बुद्धि में अहंकार का अनुगम भी होता है अहंकर्तित्व के साथ होता है इसीलिए उसके साथ संबंध है केवल आत्मा योगा और केवल आत्मा वो नहीं हो सकता मैंने करता केवल आत्मा नहीं हो सकता बुद्धि के साथ संबंध करके वो करता होता इसलिए केवल आत्मा को कर्ता मानना ठीक नहीं है चीतावसान आप फिर पूछते आप भोक्ता क्यों मानते हो भाई तो कर्ता जब नहीं मानते तो भोक्ता भी मत मानो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि स्वयं भोक्ता नहीं होती बुद्धि जड़ है जड़ का भोक्तृत्व तो कहीं भी दिखाई ही पड़ता जैसे घड़ान पदार्थ है जड़ है वो कोई भोगता नहीं होता वो अपने आप कोई अनुभव नहीं करता घर घर के लिए नहीं होता है घर कोई दूसरे के लिए होता है घर का जो मालिक होगा गृहस्थ होगा घरवाला होगा उसके लिए होता है जैसे गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं होती है घर घर के लिए नहीं होता है वो कोई दूसरे के लिए होता है इसलिए बुद्धि जो भोग संपन्न कर रही है वो भोक्ता के लिए होता है क्योंकि ये यहा भोग तत्र तत्र चैतन्यम ऐसी व्याप्ति मिलती है इसीलिए कहा कि भोग भोगस्तान भोगस्त चिदावसान भोग जो है चैतन्य में अवस्थित होता है चैतन्य में जा कर के भोक्तृत्व तो का अनुभव होता है तब तक भोक्तृत्व तो का अनुभव नहीं होता यदि कार्य सब हो रहा है कोई भोक्ता नहीं है तो कुछ नहीं होगा तो भोक्तृत्व तो है वहाँ अनुभव कर रहा है की मैं भोक्ता हूँ करके अनुभव कर रहा है जो उस अनुभवकर्ता के लिए सब कुछ कार्य होता है और अनुभवकर्ता वहां चित्त होता है चित्त का लक्षण यही है वो स्वयं तो कुछ नहीं करता जो कार्य हो रहा है उसका अनुभव करता है इसलिए चिदावसान भोगश्या ये कहा तदरूप आत्मनोयुक्ता यथोक्त रूप इसीलिए चिद रूप जो आत्मा है उसी में ये लक्षण आत्मा का लक्षण बैठ जाएगा क्योंकि चिद रूप है वो चिद रूप होने के कारण उसमें यथोक्त रूपदा इस यथोक्त रूपदा में न आत्मा का जो स्वरूप विचार कर रहे हैं वो सारे उस चिद में बैठ जाएगा और वो भोक्ता बन जाता है क्योंकि भोक्तृत्व से वो आत्मा को सिद्ध करते हैं वैसा तो सांख्य भी वास्तविक भोक्तृत्व नहीं मानते हैं जब कार्य होता है तभी उस तत्काल में भोक्ता मानते हैं स्वरूपदा वो उदासीन है ऐसा मानते है। तोमर्थे विवाद द्वारा तदर्थे तम सूचय साक्षादेव त्र विवाद अब साक्षात विवाद के बारे में कहते हैं कि तोमर्थे विवाद द्वारा अभी तक तमर्थ के विषय में विवाद चला था यानी जीवात्मा के विषय में विवाद क्या क्या हो रहा है उसके विषय में कहा किंतु तदर्थे तम सूचय अभी में भी वो विवाद है ईश्वर है ईश्वर नहीं है इत्यादि विषय में भी विवाद है साक्षात एव तवाद महा साक्षात उस विवाद को कहते हैं जो तदर्थ के संबंध में ईश्वर के संबंध में भी वो समान रूप से विवाद है जैसा तमर्थ तो में विवाद है आत्मा को लेकर विवाद है ऐसे ईश्वर को लेकर के विवाद है तमर्थ तो कहने से जीवात्मा को लेना है तदर्थ कहने से ईश्वर ब्रह्मादि को लेना जैसा कहा अस्थि तद व्यतिरिकर्वज्ञ सर्वशक्ति के ये कुछ लोगों की मान्यता है कि वे कहते हैं कि जो जीवात्मा है जीवात्मा से अतिरिक्त ईश्वर करके तत्पद का जो वाच्य ईश्वर है वो है वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है ऐसा भी कोई है ये विवाद करते ठीक है देवादि अतिरिक्त अतिरिक्त भोक्तुर अतिरिक्तत्व तदव्यतिरिक्तत्व तो देहादि अतिरिक्त होता हुआ भोक्ता से भी अतिरिक्त होना ही तदव्यतिरिक्त शब्द का अर्थ है भाष्य में तद्यतिरिक्त तो कहा इससे दो अर्थ समझना चाहिए एक तो देहादि अतिरिक्तत्व तो है पहले जो कहा हुआ और दूसरा भोक्ता जो जीवात्मा है उससे भी अतिरिक्त है क्योंकि भोक्ता के बारे में सांखियों ने कहा था पहले उससे भी अतिरिक्त ईश्वर को मानते तत् समर्थनार्थम सर्वज्ञ इत्यादि विशेष आगे सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि जो विशेष भाषिकार ने दिया उसके समर्थन के लिए है क्योंकि भोक्ता जो जीवात्मा है उसको कोई सर्वज्ञ नहीं मानता कोई भी अपने को सर्वज्ञ नहीं करता तो भोक्ता सर्वज्ञ नहीं है ये तो जानता है और सर्वशक्ति सम्पन्न भी नहीं है सब कार्य वो नहीं कर सकता उसका कार्य तो बहुत सीमित है यहां तक कोई बीमारी आ गया तो वो भी अपने आप अप ठीक नहीं कर सकता उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दवाई के पास जाना पड़ेगा भगवान के पास जाना पड़ेगा नहीं कर सकता वो कर क्या सकता है कुछ नहीं करता है वो खाली अनुमान करता है कि मैं कर सकता हूं वो कर सकता हूं ऐसा अभिमान करता है होता होता कुछ नहीं खाली अपने शरीर के बारे भी पूरा नहीं जानता बाकी सर्वतना तो छोड़ दो जिसको लेके चौबीस घंटा घूम रहा है आ, जिसको हमेशा साथ में रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है वो सिर को भी जा... सिर को जानता है तो पेट को नहीं जानता पेट को जानता है तो पैर को नहीं जानता ऐसा तो कहां जान है इनके पास कुछ नहीं है तो वो तो सभी लोग स्वीकार करते हैं ये भोक्ता तो है भला बना हुआ है किंतु इसको सर्वज्ञता नहीं है और सर्वशक्तित्व भी नहीं है तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति कोई शक्ति है कोई है अस्तित्व वो ईश्वर है ऐसा स्वीकार करते हैं कुछ अब अंत में स्वक्ष महा अब इस विषय में हमारा सिद्धांत का क्या पक्ष है तब कहते हैं आत्मा सभोक्तु ये जो ईश्वर जिसको मानते हैं वो भोक्ता का भोक्ता जो जीवात्मा है उसका स्वरूप है क्षेत्र माम विद्धि वाली बात है ऐसा है ये अपना सिद्धांत है ऐसा टीकाकार कह स ही ईश्वर भोक्तु स्वरूपम वो जो तत्पद का वाच्य ईश्वर सर्वत्र व्यापक है वो भोक्ता का स्वरूप है क्योंकि मुख्य सिद्धांत में थोड़ा सा यहां अंदर है कि मुख्य सिद्धांत में जो सोबाधिक ईश्वर है उसको स्वरूप रूप से नहीं करते जो सच्चिदानंद शुद्ध ब्रह्म है उसको स्वरूप रूप से कहते इतना अंदर है फिर भी सामान्य रूप से ये मान लिया नहीं तो ये स्वपक्ष का अर्थ स्वपक्ष का कोई एक देश सिद्धांत तो ऐसा मान लेना चाहिए यद्य तत्व पदार्थ का जो संबंध करते हैं उसमें तत्पद वाच्य रूप से ईश्वर को लेते हैं और त्वपद वाच्य रूप से जीवात्मा को लेते हैं ये प्रक्रिया है अब वाच्य वाच्य का संबंध नहीं होता है जीवात्मा कभी भी ईश्वर नहीं बनता है ऐसा हमारे वेदांत नहीं कहते कि जीवात्मा ईश्वर बन जाएगा ऐसा मना करते इसके अंत में आएगा चतुर्थाध्याय में स्पष्ट रूप से बोलेंगे ये जितने भी जीवात्मा जो ज्ञानी हो जाए कोई भी हो जाए वो ईश्वर नहीं बन सकता है क्योंकि उसके पास उपाधि नहीं है भले ही ज्ञानी हो जाए जीवन मुक्त होने पर भी ईश्वर नहीं होता फिर क्या होता है ब्रह्म होता है शुद्ध ब्रह्म होता है ये प्रक्रिया है इसीलिए लक्षणावृत्ति से लेते हैं ये सचिदानंद स्वरूप को लेते हैं सो बाध ये प्रक्रिया को टीकाकर यहाँ छोड़ दिया छोड़ के स्वपक्ष कहा तो इसलिए हमें वहां संकुचित अर्थ करना पड़ेगा कि वो एकदेश समझ करके अर्थ करना सही ईश्वर भोक्त स्वरूपम बृमहत्यर्थ अर्थ न स्व अनवचिन्न से उक्त क्यों ऐसा स्वरूप हो गया क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हुए बृहद्यर्थ बृहदि धादु का जब अर्थ हमने विचार किया था तो स्व अनवच्छिन्न वो सर्वव्यापक है नित्य है सत्य है ऐसे सब विचार किया था इसीलिए उसका जो अस्तित्व सर्वत्र है सर्वत्र है तो ईश्वर सर्वभूदानदेश अर्जुन तिष्ठी वाली बात हो जाएगी वो सबके अंदर बैठा हुआ है बैठा हुआ है तो वो अपना स्वरूप से उसको जान लेना चाहिए तो व्यापक भार से उसको जानना चाहिए चैतन्य भेदायोगा आयोग चैतन्य में कोई भेद नहीं हो सकता चिद रूप से सब एक ही होगा चैतन्य में कोई भेद नहीं है भेद नहीं होने से अनेकत्व तो नहीं हो सकता ऐक्य श्रुदेश ईश्वर से अताटस्त्यादि भाव ये कह रहे हैं अभी यहां ऐक्य श्रुति होने से यहां तटस्थ ईश्वर को नहीं लेना चाहिए तटस्थ ईश्वर को लेकर के आइक्य नहीं दिखा सकता तो ऐक्य श्रुति बोल रही है तत्म से आदि वाक्य ऐक्य श्रुति है आ, आत्मा च्रह्म ये जैसा भाष्यकार ने कहा आयति आयमात्मा ब्रह्म ये सब ऐक्य श्रुति है तो ये ऐक्य श्रुति है एक बताने वाली जो श्रुति इसमें ईश्वर जो ईश्वर होगा उसमें अताडस्था वो तटस्थ ईश्वर नहीं है तो ईश्वर शब्द से भी यहां परमा ब्रह्म को समझ लेना चाहिए जब जब ऐक्य श्रुति आएगी ऐक्य श्रुति के विषय में तटस्थ ईश्वर को नहीं लिया जा सकता ये तटस्थ क्या है आगे बताएंगे आपको ईश्वर से अताठस्थ तटस्थ ईश्वर नहीं है तटस्थ ईश्वर सौभाधिकता है सृष्टिकर्ता आदि रूप से है वो यहां नहीं है तो समझना कहा जहां ऐक्य विवक्षा होती वहां वो नहीं होता इस प्रकार से सारे विप्रतिपत्तियों को विस्तार से बताया उसके बाद इस प्रसंग को समाप्त कर रहे भाष्यकार आगे कहा विप्रतिपत्तिपसंहती विप्रतिपत्तियों को द्वितिया बहुवचन है विप्रतिपत्ति ही विप्रतिपत्तियों को उपसंहार करते हैं भाष्यकार एवं इत्यादि शब्द से भाष्य में एवं बहुवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदात सकता अरे कम नहीं है बहुत है बहावहा कितने गिनाएंगे अभी इतना तो हमने गिनाया इन एक एक पक्ष में भी अनेक पक्ष है अनेक वादी इसके अंदर अंतर्गत है एक कुछ मानता है दूसरा कुछ मानता है जैसे ऐसे मान्यता में बहुत भेद है इसलिए बहवा विप्रतिपन्ना बहुत सारे विप्रतिपन्न है क्योंकि जानता नहीं है जानता नहीं है तो कुछ भी कह सकता है जिस विषय में जानकारी नहीं है कल्पना हो सकती है ऐसे ऐसे कल्पना करते हुए विप्रतिपत्ति करते हैं आपस में झगड़ा करते रहते क्योंकि कल्पना करके चुपचाप बैठ नहीं सकता अब कल्पना करेंगे तो उसको उसके साथ अभिमान हो जाता है जिसने कल्पना किया मेरी ये कल्पना सही होनी चाहिए ऐसा अभिमान होता है फिर वो अभिमान को लेके वो पहले किताब लिखेंगे हाँ फिर उसके बाद माइक में अलाउंस करके प्रचार करेंगी ऐसे ऐसे प्रचार करके सबको वो करेंगे समझाने की कोशिश करेंगे मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ऐसे करके विप्रतिपत्ति हो जाती है विवाद हो जाता है ऐसा अपना जो है कल्पना करके अपने घर में बैठ जाता तो कोई बात नहीं थी वो अपने आप नष्ट हो जा रहा है बाकी कोई बात नहीं ये इतना ही नहीं कल्पना करने के बाद वो दूसरे को भी फंसा देता है बाहर लोगों को भी पचार करके उनको भी खोपड़ी खराब करके उसी में लाता है ऐसी भी को प्रसार करते हैं और अपनी युक्तियां जैसे चार वाहकों ने युक्तियां दी कि दे आत्मा होना चाहिए ऐसी ऐसी युक्तियां भी बहुत देते हैं युक्ति देते हैं वाक्य का भी कभी कभी उदाहरण दे देते हैं शास्त्र वाक्यों का भी उदाहरण देते हैं और वाक्य आभास, युक्ति आभास भी हो जाता है आभास दोनों में जोड़ सकते हैं युक्ति जैसी लगती है कोई युक्ति नहीं है वो टिकती नहीं है युक्ति तो एकदम टिकने वाली होनी चाहिए वो नहीं टिकने वाली युक्तियां हो जाए युक्ति आभा जैसे ये चार वाक्यों सब युक्ति आभास है कोई मतलब नहीं सुनने में ठीक लगता है लेकिन सही नहीं है वाक्य आभा और जो वाक्य का उदाहरण देते हैं वो भी उस अर्थ में नहीं होता इस प्रकार युक्ति वाक्य तदाभात तो समाश्रया इन सब को आश्रय लेकर के बड़े बड़े पंडित बनते हैं पंडित बनकर के ऐसे प्रचार कर रहे हैं स्थिति ऐसी है सत्र अविचार्य यंचित प्रतिपद्यमान निश्रेय साथ तब बोलते हैं ठीक है उनको झगड़ा करने तो आपस में वो कल्पना करके कर रहे हैं आपको उससे क्या लेना देना है आपको चुपचाप अपने घर में बैठना चाहिए अपने आश्रम में चुपचाप बैठना चाहिए आप क्यों इतने प्रचार करने जा रहे हो बोलता है देखो भाई ये बहुत कष्ट की स्थिति है कृपण है ये लोग सुन करके समझते नहीं ऐसे ही नष्ट हो रहा है नष्ट होता हुआ देख करके हमको करणा आती है दया आती है तो हम उसको मदद करने जाते हैं ऐसा तो एक जगह भाजपा स्वयं कहते हैं तो देखो ये विवाद करते करते कोई अंत नहीं विवाद करने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है हम कहाँ तक इसको रोकेंगे इसीलिए यही करो विवाद करने वाले विवाद करने दो विवत्व निक्षिप्य विरोधोद्भव कारण ते ही संरक्षित बुद्धि ही सुगम निर्वादी वेदवित ऐसा कहा भाष्य में है ये खाली जो है तर्क कुतर्क करते करते करते अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं इनको कोई किसी चीज को सिद्ध करना नहीं जब विदंता बोलते हैं ना विदंटा का था खाली दूसरे को खंडन करना दूसरा बोल रहे गलत है ऐसा बोलते रहना कुछ बोलना कुछ सिद्ध करना नहीं मानना भी नहीं है वो चलता रहता है सुनने वाले तत्काल सुनते हैं छोड़ देते हैं उनको ये पता है ये किसी भी चीज में फिरदा नहीं बात में ये बदल जाएंगे आज झगड़ा कर रहे हैं कल दोस्त हो जाता है कल आज दोस्त है कल झगड़ा भी कर सकता है ऐसे चीजें होगी आजकल जैसे इधर आपको दिखाई पड़ता है राजनीति आदि में दिखाई पड़ता है कौन किसका दोस्त बनेगा कौन किसके शत्रु बनेगा कोई पता नहीं जैसा वो मौके आया वैसा होता है एक खेल समझते लोग तो बोलते हैं इनके पीछे पड़ के इनके साथ विवाद करके हमारे दिमाग को क्यों खराब करना इसलिए विवस्व एवं निक्षिप विरोध विरोध का जो कारण है अज्ञान उसको उन्हीं पर छोड़ दो उस पर ज्यादा विवाद मत करो छोड़ करके ते ही संरक्षित सदबुद्धि उस आज्ञान से अपने को मुक्त करने की कोशिश करो यही अच्छा है ऐसा एक जगह तो कहा है किंतु ऐसा बैठना ठीक नहीं कारण क्या है कि ये जो कुठार खाद हो रहा है वो कहा हो रहा है देखना है कि अपने आप वेद शास्त्र को वाक्य बना करके वेद शास्त्र को प्रामाणिक मान करके मैं उसके कारण प्रमाण हूं ऐसा बोल के जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर तो बोलना आवश्यक होता है क्योंकि वेद की संरक्षा नहीं होने से लोग भ्रमित हो जाएंगे और सारे अपने अनर्थ में जाए अनर्थ में गड्ढे में गिर जाएगा अंधे ने नियमाना यदा अंधा इसको देख के हमको समझाना पड़ेगा इसलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे ये बता रहे तिचार्य किंचित प्रतिबद्धमाना वहां विचार करने नहीं करने के कारण ये सब कुछ जो हो रहा है ना विवाह ये विचार नहीं करने के कारण हो रहा है सही सही विचार नहीं हो रहा अविचार्य किंच जो कुछ भी प्रतिपद्यमान जो प्राप्त करता है समझता है क्योंकि वो कहा ना कार्यक्रम है मांडू के कार्यक्रम है यम भाव सतुपश्यति तम चिता तो तदग्रह समुपेत जो गुरु जो दिखा दे दिखा देता है जिसको जो दिखाई पड़ा वो उसी को ही बड़ा बोलता है वो सब कुछ है बोलता है और वही दूसरे को सुना देता है फिर उसी के पीछे लग जाते हैं जो बाकी लोग भी है ऐसा हो जाता है इसलिए यह चिंतित प्रतिबद्यमान जो कुछ भी प्राप्त कर लेता है ऐसा के उसी में पकड़ के बैठने से क्या दोष है निश्चय के ये देखकर के हमको करना होती है कि ये बेचारे लोगों को इतने पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो निश्च्र नहीं प्राप्त हो रहा है कोई जो परम सुख है मुक्त है वो प्राप्त नहीं हो रहा और वो नष्ट होते जा रहे पुरुषार्थ से चु होते जा रहे हैं, रहे हैं। वो साथ जो साधन नहीं है उसको साधन मान लिया है जो साधन है उसको असाधन मान लिया ऐसा हो रहा है तो विपरीत बुद्धि हो गई तो नष्ट हो रहा है इसीलिए अनर्थम चाहिए उसके बाद अनर्थ में जाएगा पुरुषार्थ कुछ नहीं सिद्ध होगा अनर्थ में जाएगा अनर्थ में जाएगा ये सोच के तस्मा ये कारण बताया क्योंकि विवाद की बात में आपको पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि विवाद तो अज्ञान से हो रहा है अज्ञान से जो विवाद हो रहा है आप क्यों उधर जा रहे उसको छोड़ दो अभी पूरे इसमें आप विवाद करते अपने को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा भी तो ही कर रहे हैं वही आप काम आप भी कर रहे हो ऐसा नहीं है हमारे उनमें अंदर है तो हम तो विचार करके जो शास्त्र के अनुसार है उसी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वो लोग तो अपनी ही मनमानी चलते हैं, इसके कारण वो अनथ को प्राप्त करता है तस्मा इस कारण से ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखे नेदांतवाक्य मीमांसा तद विरोधी उपकरणा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते ये प्रतिज्ञा है मन भाष्यकार अपने आ, अंदर की बात करते हैं कि क्यों ये प्रवृत्त हुआ इसको लिखने के लिए क्यों प्रवृत्त हुआ क्योंकि ये नहीं होने पर अनर्थ में जाएगा अनर्थ से बचाना आवश्यक है कोई भी सत्पुरुष होगा सद व्यक्ति होगा किसी को कोई परेशानी हो रही है वो दुख में है तो दुख से बचाने की कोशिश करते ये स्वाभाविक बात है और करुणा से भर जाता है तो करुणामय हृदय होके करुणा से जो अंदर अंग द्रवित हो जाता है तो वो चुप नहीं बैठ सकता वो तो फिर वंश करने निकल जाता है अब मंत्र करने निकल जाके तभी जागृतिक कार्य करते बड़े बड़े कार्य करते इस प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखे न ब्रह्म जिज्ञासा को यहाँ आरंभ करते हुए तद द्वारा कि ब्रह्म जिज्ञासा को उपन्यास माध्यम से ब्रह्म करना यहाँ किसके लिए है वो अनर्थ से बचाने के लिए है और विचार सही सही विचार को प्रस्तुत करने के लिए है कितने गलतियां हैं उनको ठीक करने के लिए है इसलिए ब्रह्म जिज्ञास को यह माध्यम बनाया है ये कहना चाहे कि ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यासमुखे न वेदांत वाक्यमीमांसा मीमांस ब्रह्म जिज्ञासा का यह उपन्यास किया आरंभ किया वो एक माध्यम बन गया किसके लिए वेदांत वाक्यों का विचार करने के वेदांत का अर्थ वेद ही है वेद का अंध भार तो वेद का अंध भाग में जितने वाक्य आए हैं उन वाक्यों की मीमांसा यहां होगी गहराई से विचार होगा और उससे क्या हो? उसके साथ में क्या और रहेगा सदा अविरोधी तर्क का होगा मीमांसा विचार करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है तर्क के बिना विचार नहीं होता खाली आप आग बंद करके बैठेंगे कुछ विचार चलता रहता वो भी तो विचार है हाँ। जब आप ध्यान में बैठते या आग बंद करके बैठते कुछ ना कुछ विचार चलता रहता वो विचार जो है विचार है विचार तो मेरे अंदर चल रहा है किंतु उससे कोई प्रयोजन नहीं होगा और बाद में बहुत विचार करने के बाद आप जो है थक जाएंगे थकने के बाद कहीं जा रहे हो तो वो क्या हो गया थक गया अब ध्यान करते करते थक जाता है तो फिर वो क्या काम होगा कुछ नहीं विचार तो चल रहा है उससे हो जाता है और यहां जो विचार है ये ऐसा विचार है कि तर्क से संलिप्त है तर्क की सहायता से है और युक्ति से सिद्ध होता है और इसको एक एक को सिद्ध करने पर आपको प्रयोजन साक्षात प्राप्त होता है और आप थकते नहीं थका नहीं लगता क्यों ये सही विचार हो रहा है सही विचार हो रहा है तो फल तुरंत प्राप्त होता है वो विचार जो है वो सही नहीं है वो खाली आप अपने रील घुमा रहे हैं दिमाग में जो है उसी को घुमा रहे हैं और उससे कोई प्रयोजन नहीं निकलता यहाँ प्रयोजन निकलता है इसीलिए ये सब प्रयोजन होता है तद अविरोधित श्रुत्य श्रुत्य अर्थ के अनुरोध करके जो तर्क होगा उस तर्क को उपस्थित करेंगे जो श्रुति विरोध तर्क है कुतर्क उसको नहीं लगाना चाहिए श्रुत्य अनुकूल तर्क आ, ये ना। ये ये। है ना? श्रुत्य अनुकूल तर्क अनुसंधीयता कहा तद अविरोधी तर्क तो यह ध्यान रखना चाहिए तर्क कोई भी कर सकता है तर्क करते समय श्रुधि का विरोध अविरोध का विचार करना चाहिए श्रुधि को सिद्ध करने के लिए उसके तात्पर्य को समझने के लिए जो आवश्यक तर्क है उसी को प्रस्तुत करना चाहिए बाकी तर्क को नहीं करना चाहिए तो तद अविरोधी तर्क का उपकरणा उसी से उपकृत हुआ जो उपकृत हुई जो ब्रह्म है वो क्या करेगी निःश्रेय सयोजना प्रस्तुत है उसका प्रयोजन है तो निश्रेयस्त को प्राप्त करेगा पहले कहा था ये लोग जो विचार करते हैं इससे तो निश्रेयसा वो निश्रेयसात प्रदिघनियो तो मारा जा रहा है निश्रेय से नहीं प्राप्त हो रहा है निश्चय से मारा जा रहा है और ये जो है निश्रेयस प्रयोजना निश्च्र से प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसे प्रयोजन वाले तर्क को लेकर के हम वेदांत वाक्य मीमांसा जरूर करेंगे इसीलिए ये भी भाष्यकार ने स्पष्ट बोल दिया कि कैसे करने जा रहे हैं हम तर्क के बिना यहां कुछ नहीं कहेंगे इसलिए तर्क वहां विरोधी तर्कों को रखेंगे और वेदांत वाक्य के आधार पर ही जाएंगे और ब्रह्मजिज्ञासा मुख्य विषय रहेगी और प्रयोजन निष्प्रयोजन होगा सब कुछ बता दिया उन्होंने अधिकारी कौन है प्रयोजन क्या है किस प्रकार के करने जा रहे हैं ऐसा रहेगा इसलिए यहां आपको जो बातें चर्चा में आएगी वो आपको स्पष्ट समझ में आएगा आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा होता ही नहीं ऐसा अस्वीकार्य कोई बात यहाँ आएगी नहीं क्योंकि तर्क से उसको बलवा दृढ़ करेंगे और जो आप जितना आप तर्क कर सकते हैं आप कर सकते हैं वो तर्क करके कर उसको करेंगे और जहां तक आप सोच नहीं सकते ऐसे भी तर्क प्रस्तुत करेंगे जिससे कि वो आगे कभी लेगा नहीं ऐसा हो जाएगा इसलिए प्रस्तुत इसका आरम्भ किया जाता है ऐसा कहा ठीक है फिर देखिए ओम पूर्णा पूर्णमुग्य पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवाशिष्यसे ओम शांति शांति शांति सुमराज